देवी भागवत सातवां स्कंध राजा जन्मेजा ने कहा महाभाग राजा मानधाता के जन्म के विषय में यह कैसी कल्पनातीत बात आपने कही है ऐसी बात तो कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिली थी अब आप उन नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए यह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यवनाश की उदर से जैसे उत्पन्न हुआ कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए स जी कहते हैं राजन परम धार्मिक राजा यवनाश्र के सौ रानिया थी परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई इस कारण वे प्राय चिंता रहते थे। संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वे वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम पर उनका समय व्यतीत होने लगा वहा बहुत से ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे उन नरेश को उदास देख ब्राह्मणों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई अतः उन ब्राह्मणों ने राजा यवनाश्र से पूछा नरेश तुम इतने चिंतित क्यों हो महाराज कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो दूसरा दुख दूर करने के लिए हम यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे राजा यवनाथ ने कहा मुनियो मेरे पास राज्य धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं महल में सैकड़ों साध भी हैं त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो मुझसे बलवान हो मंत्री और सामंत नरेश सबके सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं तपस्वियों संतान न होने का ही एकमात्र दुख मुझे सता रहा है इसके सिवा दूसरा कोई भी दुख नहीं है तपस्वियों आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है अब आपकी समझ में मुझ संतान कामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करें तापसों आपकी यह मुझ पर कृपा है तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाएं। कहते हैं राजन महाराज की बात सुनकर उन ब्राह्मणों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था राजा को संतान हो जाए इस उद्देश्य को लेकर दैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था राजा योनास को रात में बड़ी प्यास लग गई। उस साला में चले गए। देखा सभी ब्राह्मण सोए हैं कहीं भी जल नहीं है तब प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी जाए ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था राजेंद्र अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया प्रातःकाल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है तब उन्होंने महान सशंकित होकर राजा से पूछा किसने यह जल पिया है राजा ही जल पी गए हैं यह बात जानकर वे समझ गए कि देव सबसे बढ़कर बलवान है तद्नन्तर यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर पधारे मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया समय पूर्ण होने पर इन महाराज योनाश का दाहिना कोख चिरा गया जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई इस प्रकार पुत्र निकलने का सारा श्रेय राजा के मंत्रियों के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा इतने में इंद्र ने झट उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा समय पाकर वे ही महान प्रतापी राजा मानधाता हुए राजन उन नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है